श्रुति स्मृतिपुराल करुणाल नमा भगवत् शंकर शकर शंकर शंकरचार्य केशव बादरा भाष्य कृत वंदे भगवरात्मे मूर्तिद विभागिने रोमव्या दक्षिणमूर्त दे राज की ओम नमो नारायणाय नारायणा ब्रह्मसूत्रचर्थाध्याय प्रथम पाठ में सप्तम अधिकरण पूरा हो गया था अष्टम अधिकरण है इस पाठ के प्रथम अधिकरण में आवृत्ति अधिकरण आया था आवृत्ति रसगृत उपदेशात तो वहां ये निश्चय हुआ था कि अहंग्रहोपास थी और श्रवण मनन आदि का निरंतर आवृत्ति करनी चाहिए वो आवृत्ति तब तक होती है जब तक उसका ज्ञान नहीं होता जैसे तंडुल जब तक व्रीही आदि को कूट करके तंडुल निकालने की जो प्रक्रिया है जब तक वो तंडुल नहीं निकलता चावल नहीं निकलता तब तक उसको कूदना पड़ेगा तो जो पीसते हैं वो पिस जाना ही उसका अंतिम स्थिति होती है तो तब तक पीसते रहना पड़ेगा ऐसा उदाहरण देकर के ये निश्चय किया था कि मध्यम अधिकारी और मंद अधिकारी के लिए उन उन शास्त्रों का उन उन साधनों का अभ्यास करना है ऐसा कहा था अब इस अधिकरण में प्रयाण अधिकरण में इनके अभ्यास कितने काल पर्यंत करना तो कब तक करनी चाहिए अब ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान होने के बाद में आवृत्ति समाप्त हो जाती है किंतु उपासना के विषय में ऐसा नहीं है तो उपासना यावत काल शरीर में देवाधारण होगा तावत काल करनी पड़ेगी तो जैसे श्रृति स्मृतियां इसके लिए प्रमाण है उसको लेकर के कितने समय तक इसकी आवृत्ति की आवश्यकता है उस विषय में ये अधिकरण प्रस्तुत है पहले न्यायाधरण टीका देखी देशादि अविधा तद अनपेक्षवत अहंक्रह उपास्तिषु आदेहदावृत्तेरिधा तदनपेक्षा पूर्व अधिकरण में निश्चय किया था जहां अनुकूल मनोनुकूल हो जाएंगे मित्र एकाग्रता ऐसा कहा था जहां एकाग्रता होगी वहीं निवास करके वहीं अनुष्ठान करना चाहिए ये कहा तो उसमें देश काल आदि का विशेष विधान नहीं होने से कोई भी देश काल हो सकता है तो वहां अनुकूल मनोनुकूल हो जाए तो वहां साधन कर सकते ये निश्चय किया क्योंकि अन्य कर्मों के तरह यहां कोई विशेष देश का कथन नहीं है और जहां सारे देश काल अनुकूल मिलता है जो समय शास्त्र में कहा गया जो स्थान कहा गया सब कुछ अनुकूल भी मिलता है और आपका साधन भी होता है तो वो स्थान तो स्वीकार्य है वो तो उत्तम है किंतु कदाचित ऐसा स्थान नहीं मिलता और कुछ लक्षण की कमी है किंतु मनो अनुकूल है तो उस स्थान में निवास किया जा सकता है ये टीका में कहा था न्याय संग्रहकार ने भी कहा था आपकी सत्व वृत्ति सत्व गुण अनुकूलता जहां हो सके वही मनोनुकूल होगा और वही साधन के लिए अनुकूल है ये कहा है यही मानदंड है और जहां रजस और तमस रागद्वेश आदि और अन्य संबंधी तमस की वृद्धि होती है तो ऐसे देश काल और अन्य जो भोजनादि विहार भी होगा जो भी होगा उसको त्याग देना चाहिए क्योंकि सत्व वृद्धि होने पर ही आगे जाकर के अंतकरण शुद्धि के द्वारा प्राप्त हो सकता ये सारे जो अधिकरण चल रहे हैं साधन के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है यहां अभी ये जैसा अधिकरण आया उसके आगे प्रारब्ध के बारे में भी आएगा कर्म के बारे में आएगा सारे आएंगे तो जो जो छोटे छोटे अधिकरण हैं लेकिन इसमें जो निर्णय होगा वो ही निर्णय हमें सर्वत्र समझना चाहिए अन्यत्र अन्य ग्रंथों में और कुछ भी लिखा हो उसका कोई आ, ये नहीं होगा मतलब उसका अनुसरण नहीं करेगा हम इसका अनुसरण करेंगे कोई भी और ग्रंथ में कुछ भी लिखा हो क्योंकि ये तो वेदांत के अनुकूल ही इसका निर्णय दिया है और कोई ग्रंथ पढ़ेंगे कोई और ग्रंथ में और कुछ भी लिखा है इसके प्रतिकूल लिखा है तो उसको त्याग देंगे और ब्रह्मसूत्र में जो निर्णय दिया है उस विषय में उसको स्वीकार किया जाए इसलिए ये सब महत्वपूर्ण है तो ये कहते हैं कि अहंग्रह उपास्तिशु आदेह पाद आवृत्ते अविधान पूर्वादि कहते हैं कि इसमें भी देह पाद तक मन आमरण इसकी आवृत्ति करनी चाहिए निरंतर आवृत्ति करनी चाहिए ऐसा तो कहीं विधान तो नहीं आता जैसा पूर्वाधिकरण में देश काल का विधान नहीं था तो आपने कहा देश काल अनुकूल देकर के परिस्थिति देकर के शास्त्र के अनुसार देकर के आप निर्णय कर सकते हैं लेकिन वो मनो होना चाहिए कहा मनो अनुकूल है नद चक्ष पीड़ने के अनुसार उसका निर्णय किया गया उसी प्रकार यहाँ भी कोई वाक्य मिलता नहीं है ऐसा कोई वाक्य नहीं है कि आमरण की उपासना करनी चाहिए जो हंग्रह उपासना है अंग्रह उपासना जो है जो श्रवण मानन की दृष्टि से वैसे ही है वैसे समान होता है क्योंकि उसी प्रकार उसको भी मानते हैं उपासना को इसलिए यहां आक्षेप करते हैं तो आ, यहां कोई समय की पाबंदी नहीं है या कोई भी जितने काल तक कर सकते कर सकते और उसके बाद त्याग सकते इत्यादि पूर्व पक्ष अपने वाक्य रखेंगे पहले शारी न्याय संग्रह देखिए अहंग्रह उपासनशु उपास्य आविर्भावे सिद्धे दृष्टल द्वारेण अदृष्टफल सिद्धे अवघादादिपद आपयाणात अनुष्ठाने ये आप्रयाण तक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है आप्रयाण का अर्थ देह से जब तक निकलते हैं तब तक प्रयाण काल पर्यंत क्यों अहंग्रह उपासनाओं में उपास्य आविर्भावे सिद्धे उपास्य का आविर्भाव हो गया अर्थात उपासना का फल आपको प्राप्त हो गया उपास्य आविर्भूत हो गया तो जैसे दर्शन हो गया जो होना था उसका प्रयोजन सिद्ध हो गया तो आविर्भाव को सिद्ध होने से उपास्य के आविर्भाव सिद्ध होने पर दृष्टफल द्वारे ना अदृष्टफल सिद्धे है। कि फल के द्वारा अदृष्ट फल को माना जा सकता क्योंकि जब उपासना करते करते उपासना का जो फल है अहंग्रह उपासना में वहां उपास्य और उपासना उपासक का एकत्व ज्ञान हो जाए, एक दोनों भाव में एक ही ही है दोनों में स्थित एक ही, ही है ऐसा भाव हो जाने का होता है आंग्रह उपासना में ये पहले इसके बारे में चर्चा हो चुकी है तो वही दृष्ट फल है उसका करते करते ऐसा आविर्भाव हो गया तो हो गया फिर तो काम हो गया और उसी के द्वारा जो भी शास्त्र में उसका फल कथन किया है वो भी प्राप्त हो जाएगा तो दृष्ट फल द्वारे ना अदृष्ट फल सिद्धि हो जाएगी इसीलिए अवघाध आदि पद आप्रयाणाद आप अनुष्ठान इसी प्रकार जो ऐसा अवघात की बात आपने पहले कही थी आवृत्ति रसकृत उपदेशाद अधिकरण में फल अधिकरण में तो जो अवघात आदि है उसका जैसा फल होता है वह दृष्टफल होता है आप कूटते जाएंगे कूटने के बाद में उससे जो धान निकलेगा वही उसका फल होता है तो वहां तक आप करते रहेंगे और फल होने के बाद में फिर नहीं कूटा जाता इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती वैसा ही यहां आप्रयाण आप अनुष्ठान प्राप्त होगा आप्रयाण आप तक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं फल प्राप्त हो गया तो अनुष्ठान को छोड़ा जा सकता है वो फल के लिए किया अब फल हो गया समझ लो था तो छोड़ सकते हैं ऐसा करके प्राप्त हो गया कारण क्या है कि कहीं एक सा वाक्य आता नहीं कोई वाक्य ऐसा नहीं कहता कि अब यह उपासना को आप्रयाण तक करना चाहिए ऐसा नहीं कहता तो इसका तो यही अर्थ है कुछ दिन कर सकते हैं बाद में फल हो गया तो छोड़ सकते आ, ऐसे ही संध्या उपासना अन्य आदि भी है इसके सारे भी ऐसे कर्म जो हम नित्य कर्म में करते हैं तो नित्य कर्म का कब त्यागना चाहिए कब नहीं त्यागना चाहिए ऐसा सब नियम है तो वो नियम के अनुसार किया जाता है और वो नित्य कर्म जो है कभी नहीं छोड़ा जाता आश्रम में विध जो नित्य कर्म है उसको छोड़ने का कोई अवसर नहीं उसको छोड़ने के लिए कोई विधान भी नहीं है और उसका जो है कारण भी नहीं कि क्यों छोड़ना चाहिए तो करते रहना जीवन पर्यंत करना अब सन्यास आदि लेने के बाद में फिर सन्यास आश्रम विहित कर्म होगा उसके अनुसार संन्यास आश्रम के जो नियम है वो भी नित्य में आएगा वो भी करेगा तो अभी यह कोई फलोद्देश्य नहीं कर रहा इसलिए तो फलोद्देश प्राप्त होने की बात ही नहीं है वहां फलोद्देश्य प्राप्त होगा तब बंद करना है तो भी वो सोच नहीं सकता क्योंकि ये नित्य कर्म कोई विशेष फल उद्देश्य के लिए नहीं वो निरंतर शुद्धि के लिए होता है शुद्धि के लिए होता है अब इसके बारे में आगे कहेंगे तो ऐसा ही कुछ कर्म है जो करने के बाद में फल होने के बाद समाप्त हो जाता जैसा अवधाद है जैसा अवघात है अवघात कर्म को पुनः आरंभ करके फिर करने की आवश्यकता नहीं जैसा अवघात पूरा हो गया चावल का दाना निकल गया तो हो गया काम हो गया तो ऐसा ही यहां भी होना चाहिए का। ये पूर्वक्ष है अवघातादिष्वी दृष्टबल से तंडुलादेह अदृष्ट साधनत्व व्यवधान द्वारेण अदृष्ट साधनत्वादि इसका कारण क्या है कि जो जो अवघाद आदि है ना अवघाद आदि में दो कार्य होता है ये एक प्रकार से शास्त्र के अनुसार शास्त्र नियम के अनुसार एक सांकेतिक कार्य है दो कार्य होता है एक तो व्रीहीन अवघाध ये विधान आया व्रीहीन अवघात तो व्रीहीम को कूटना चाहिए ब्रिहीन अवघात अब यह जो विधान है ये दर्शपूर्णवास में पुरुणाशा बनाना है उसके लिए है यह विधान अब इस विधान में एक तो कार्य होता है कि वास्तव में व्रीही को कूटना, बेकार है होता है तो कूटना के लिए कहा तो कूटना पड़ेगा और कूटने के बाद में उसमें चावल दाना अलग निकालना है तो क्योंकि चावल दाने को बाद में तंडुलान विनष्टी ऐसा बाद में आता है कि बाद में वो तंडुल जो निकला है उसको पीसना चाहिए सारा पेश ही फिर पे, पे, पे, पिसा करके फिर वो परोड़ा सा बनाया जाता है ऐसा क्रम है वहां पहले प्रोक्ष फिर वे अब घा फिर पीसता है फिर वैसा करता तो अब क्या है कि मीमांसा के अनुसार जो अवघादन करने के लिए वाक्य आया है यह वाक्य दो काम कराता है दो काम उससे निकलता है एक तो यह दर्श पूर्ण के अंगक्रिया होने के कारण दर्श पूर्ण के जो महापूर्व है महापूर्व का यह अंगापूर्व को उत्पन्न करता है अंगा पूर्व उत्पन्न करके महापूर्व के साथ जोड़ने के लिए यह वाक्य काम करता है और ये जो दर्शपूर्ण मास का फल है महापूर्व का फल है वो स्वर्ग है इसलिए क्या होगा कि ये महापूर्व संपन्न कराने के लिए आपको ग्रीहीन अवघाध इत्यादि का अनुसरण यथावत करना होगा और बाद में वो महापूर्व अदृष्ट रूप में फल प्राप्त कराता है ये प्रक्रिया ये तो होगा ही और दूसरा अवघाधन करने का निर्देश दिया यह अवघाधन क्रिया के अनुसार जो कूदने की क्रिया है वो भी करना पड़ेगा तो उससे कूदने से अभी तंडुल प्राप्त हो जाता है यह दृष्ट प्रयोजन तो एक दृष्टि से अपूर्व की दृष्टि से इसका अदृष्ट प्रयोजन है और अवघाधन की दृष्टि से इसका दृष्ट प्रयोजन है इसीलिए यह कह रहे कि आदिश्वे भी दृष्ट फल से तंडुलाते अवघात आदि में दृष्टफल है तंडुलाती इसका तो अदृष्ट साधनत्व व्यवधान द्वारे नदृष्ट साधनत्व ये अदृष्ट साधन का व्यवधान को मिलाकर के अदृष्ट साधन ये दृश्यपूर्ण जो भी अंग क्रिया ये मुख्य क्रिया है उसी के द्वारा वो प्राप्त होने वाला अदृष्ट साधन के व्यवधान के द्वारा ही अदृष्ट साधनत्व सिद्ध होता है ये क्योंकि केवल अवघाध से अदृष्ट सिद्ध नहीं होगा अवघाध के अंदर दश पूर्णिमा संपन्न होगा जब पूर्व आदि का हवन करने के बाद में तब जो है वो कालांतर में फल देगा ऐसा होता है इसीलिए वो व्यवधान रूप है व्यवधान देकर के अदृष्ट फल का अदृष्ट फल को सिद्ध करता ये ऐसी है यह ऐसी स्थिति है यह तो यहां भी वैसे ही अनम आरभ्यण विद्यासाध्य अदृष्टफल प्रति देहपाद के अंदर आरभ्यमाण है विद्या के द्वारा सिद्ध होने वाला अदृष्टफल विद्या के द्वारा साध्य जो अदृष्टफल है वो तो देहपाद अनंतर प्राप्त हो उसी के प्रति व्यवहित अपरोक्ष से उपकारकवात्स विद्यासाध्य अदृष्टफल के प्रति जो व्यवहित है ऐसा जो अपरो मानिए अंग्रह उपासना में जो अपरोक्ष होता है, कि मैं अपरो स्वरूप का जो दृष्टा है मैं ही हूं ऐसे करके वो अहमअ्मी भगवो देवते इत्यादि में वो अपने ही स्वरूप को साक्षात करता है या मुख्य अपरोक्ष नहीं है या अंग्रह उपासना में जो अपरोक्ष है वो जो अपरोक्ष होगा उसका तो उपकारग तो अभाव उपकारक नहीं बनेगा क्यों क्योंकि ये जो देहपाद के अनंतर में आरभ्यमाण विद्याफल जो है वो वह फल है वो बाद में आने वाला है उसके लिए ये अपरोक्ष ये जो अहम ग्रह उपासना में जो अहम करके जो अपरोक्ष होगा इसका तो कोई प्रयोजन नहीं है मान उसका उसका कोई साथ-साथ प्रयोजन उपकार अभावाद ये दृष्ट हो गया इसी अदृष्टफलारंभाया तत्सनिहिदे अपरोक्ष अंत्य प्रत्ययी दृष्ट है वक्तव्य अब तब को क्या करना पड़ेगा कि ये दो फल को आरंभ करने के लिए उस फल के सन्निधि में तथा सन्निधि में एक अपरोक्ष अंत्य प्रत्यय उत्पन्न करना पड़ेगा अब कालांतर में विवहित जो फल है उसको प्राप्त करने के लिए यहां जो आपने किया सिद्ध किया वो काम नहीं आएगा वो क्योंकि व्यवहित हो गया वो काम नहीं आएगा क्योंकि ये दृष्टफल में यही रहेगा दृष्टफफल का हो गया फिर क्या होना चाहिए कि फल को आरंभ करने के लिए क्योंकि कार्य जो है कारण जो है कार्य का पूर्वस्थिति है तो पूर्वस्थिति का मैंने कार्य नियत पूर्व वृत्तित्व आएगा तो उसका अर्थ है कि कार्य उत्पन्न होने के तुरंत पूर्व क्षण में जिसको उपस्थित अवश्य रहना चाहिए उसको कारण कहा जाता है तो कार्य उत्पन्न होने के तुरंत पहले उसको रहना पड़ेगा पूर्व क्षण में उस, उसकी अवस्थिति चाहिए स्थिति चाहिए तब जाकर के कार्य को उत्पन्न करेगा नहीं तो नहीं करता नियत पूर्व वृत्ति होना चाहिए कालांतर आदि व्यवहित होगा तो नहीं करेगा तो ऐसा यदि माना जाए तो यहां क्या है कि ये जो अपूर्व होता है यानी कर्म का जो फल तैयार हो जाता है उस अपूर्व के लिए आदृष्ट फल आरंभ करने के लिए सन्निहित उस अदृष्ट फल के अत्यंत सन्निधि में रहने वाले अत्यंत पूर्व क्षण में रहने वाले एक अंत्य अपरोक्ष प्रत्यय होना चाहिए यह अहंकार उपासना जो अभी यहां करके कई साल पहले कर दिया तो वो वहां काम नहीं आए इसका अभी साइंस आप समझ लीजिए ये उपासना और ज्ञान में क्या डिफरेंस है इसका यही साइंस है वो पहले जो करके छोड़ दिया ना ये पहले करके छोड़ दिया वो संस्कार रूप में तो रहेगा लेकिन उसका अंतिम क्षण तक जो काम करेगा वही फल देगा ऐसा है और बाकी जो संस्कार रूप में रहकर के बस कालांतर भाई फल तो बाद में देता है क्योंकि कोई भी नष्ट तो नहीं होता लेकिन दूसरे प्रकार से होता है और इसका जो फल है वो उसमें अदृष्ट फल आरंभ के लिए तत्सन्निहित में अवरोक्ष अंध्य प्रत्यय में रहना पड़ेगा जो अभी होना है उसका अंत्य प्रत्यय हो ही होना चाहिए अंध काले जमा स्मरण मुक्त कले इसी सिद्धांत से वहां कहा और यम यम वा अभी स्मरण तेजत्य अंधे कलेपरम कले तम तमे या तदा सदा तदभाव भाविता ये इसमें इसका रहस्य बताया अब बाकी गीता में देखो अन्यत्र, अन्यत्र कहा है स्व्य से धर्म से ना कल्याणकृत कश्य दुर्ग दीपात अगस्त अन्य तरफ कहा कि आप कुछ भी करेंगे वो नष्ट नहीं होता है ऐसे भी कहा जो भी थोड़ा बहुत भी करेंगे उसका फल अवश्य होगा तो वो सिद्धांत भी कह रहा है कि सारे कर्म किया तो फल तो अवश्य आएगा तो कल्याणकृत योग भ्रष्ट हो गया तो भी फिर बाद में जो है उसको फल तो हो जाएगा ऐसा कहा किंतु यह भी कहा कि जो अंतिम प्रत्यय है वह आवश्यक होता और अंतिम प्रत्यय जैसा आएगा वैसा फल मिलेगा तो यम यम बावि स्मरण भावम अंतिम क्षण में तेजस्वी अंते कलेवरम अंत में उसका त्याग करेगा उसी भाव से अंतिम क्षण में तम तमे में यदि गाउन देगा उसका तो गारंटी है वो उसी को ही प्राप्त करें अच्छा इसीलिए अब क्या है ये अभी मैं बोल रहा ना इसका साइंस का रहस्य क्या है कि यदि आप अगले जन्म में ये जो अंतिम प्रत्यय आ रहा है उसी का ही फल यदि प्राप्त करना चाहते हैं तब तो अंतिम तक उसको चलाना ही पड़ेगा ये अर्थ निकलता है और बाकी जो करके आपने छोड़ दिया वो भी जाएगा नहीं वो आएगा लेकिन उसके बीच में और कुछ आ सकता है क्यों वहां व्यवधान हो गया व्यवधान में और भी कुछ आ सकता है तो इसीलिए अनन्या चिंतोमाम ये जना परिभाष ये जो उसमें कहा है वो भी ऐसे ही कि अनन्य भाव से वो निरंतर चिंतन करता रहता है अंतिम क्षण तक भी वही करता है कितने काल तक किया है नहीं बहुत दीर्घकाल से कर रहा सदा तदभाव भाविता का वो सदा ही उसकी भावना करते रहे इसीलिए छोड़ने का अवकाश नहीं छोड़े तो छोड़ सकता है लेकिन वो जो छोड़ा गया है वही अंत में आएगा और वो आगे जाके फल देगा ये गारंटी में। भगवान वहां क्या गारंटी बोलते हैं क्या किसके लिए पक्का बोल रहे हैं कि यदि अंतिम क्षण में भी वही विचार आ गया तब तो वो फल अवश्य मिलेगा ये बताना चाहते हैं यही साइंस से हम भी लगाया ये उपासना कुछ समय किया करने के बाद में छोड़ दिया और बाद में दूसरी वृत्ति हो गई वृत्ति हो गया उसमें व्यापृत हो गया तो फिर उसका जो अत्यंत अपरोक्ष साक्षात्कार जो बाद में होना है वो नहीं हो पाए उसके लिए क्या है अपरोक्ष अंध्य प्रत्यय फल होना चाहिए यानी फल के तुरंत पहले जाल प्रत्यय जो होना चाहिए वो वहां तक पहुंचना चाहिए तो वहां तक करने के लिए और कोई उपाय नहीं हम निरंतर करते रहो अंध तक छोड़ो नहीं तभी हो सकता इसीलिए तत्सन्निहित अपरोक्ष अंध प्रत्यय अपरोक्ष रूप अंत्य प्रत्येक उत्पन्न करने पर ऐसे दृष्टफल वक्तव्य उसका जो दृष्टफल कहना है तो भावना विच्छेद हो जाए भावना विच्छेद हो जाए बीच में और कोई भावना आ गई तब तो वो संभव नहीं है वो नहीं हो पाए भावना विच्छिन्न रहा तो हो जाए इसलिए गीता के जो है बहुत सारे वाक्य क्योंकि गीता में क्या है कि अनेक सिद्धांतों के आधार पर सारे साधनों का निश्चय किया इसलिए आपको अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन करना पड़ेगा गीता शास्त्र को समझने के लिए नहीं तो उसमें समझ में नहीं आता जैसे सांघ्य योग है इनके भी अध्ययन करना पड़ेगा वेदांत का भी अध्ययन होना चाहिए कुछ जो है हमारे धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन होना चाहिए तभी एक गीता शास्त्र भी समझ में आता है आ, यहां भी ऐसे ही कर रहे हैं ये अन्य कर्मों का इनका इसमें अंदर है कि अन्य कर्म जो है करके आपने रखा वो काम्य कर्म है वो यथा काल में फल देता है उसको निमित्त मिल जाए तो फल देगा किंतु ये उपासना प्रत्यय में आप पक्का चाहते हैं फल अगला फल आपको ऐसा ही चाहिए होता है तो उसको तो अंतिम क्षण तक करना पड़ेगा ऐसा आ गया तो क्या है कर्मणाम स्वफल विषय अंत्य भावना जनकत्व प्रसंगना विद्यालय प्रसंगा इसीलिए जैसा कि कर्म भी, ये कर्म जो होता है ना स्वफल विषय अंत्य भावना जनगत्व प्रसंग जो कर्म संबंधी जो फल है उस विषय का अंतिम फल को उत्पन्न करने के लिए जो अंतिम भावना है उसके जनकत्व को आ, मान करके में तो प्रसंगा। विद्या में पाक्षिक फलवत्व तो प्रसंग विद्या में भी पाक्षिक फलवत्व प्रसंग आ जाएगा यदि आप बीच में छोड़ करके कुछ और करेंगे फिर बाद में आ जाएगा तो कर्मफल जैसा हो जाएगा कर्मफल और इसमें अंदर है कर्मफल तो कर्म को अंतिम क्षण तक करने का जा, वो भावना में आवश्यक नहीं क्योंकि जितना कर्म किया आपको फल मिलेगा कामियों का फल मिलता है ऐसा ऐसा नहीं है ये तो अंतिम तक करना होगा तभी आपको उस निश्चित फल में आपको तो तुरंत प्रवेश होगा क्योंकि त्रिणा जलुगा का दृष्टांत आता है अर्थात जलुगम के दृष्टांत आता है आगे भाषण में देंगे तो इसलिए कर्मणाम सफल विषय अंत्य भावना जनकत्व प्रसंग विद्या पाक्षिक फलवत्व प्रसंग यदि कर्म के साथ ऐसा ही इसको माना जाए तो विद्या का भी पाक्षिक फल होगा यानी एक तरफ से होगा और अंतिम में बाकी तो होगा नहीं ऐसा हो कर्म विरोधत उपास्य उपा प्रत्यय जननावतया प्राबल्य सिद्ध्य प्रायादुपासन कर्तव्य स्थित इसीलिए ये निर्णय करना पड़ेगा कि कर्म, विरोधत कर्म के साथ जो भेद है कर्म विरोध के द्वारा उपास्य प्रत्यय जननाया ये उपासना के द्वारा जो अंतिम प्रत्यय बनाना अंतिम जो विचार जो अंत्य विचार के बारे में भगवान ने कहा है, उसे जो अंतिम विचार बनाना है उसके लिए उस प्रत्यय को उत्पन्न करने के लिए अभिनवतया प्राबल्य सिद्धि वो नूतन एक प्रबलता सिद्ध करने के लिए एक विशेष जोर देने के लिए क्योंकि अंतिम समय में जो प्रत्यय आएगा वो पूर्ण बलवान होगा और उस बलवान प्रत्यय जो है आगे आपको उसी फल को तैयार करेगा ऐसे ही कर्म की प्रक्रिया है क्योंकि जिस कर्म में आपका बल है उस कर्म का फल प्रकट हो जाता तो अंतिम में जाने पर उसका बड़ा बल माना जाएगा क्यों क्योंकि आजीवन उसका अनुष्ठान नहीं करने पर वो अंतिम में वहां पहुंचेगा ही नहीं अंतिम का पहुंचने के लिए वहां आजीवन उसका अनुष्ठान करना पड़ेगा ये अनुष्ठान में पहुंचेगा नहीं तो स्वाभाविक रूप से उसमें बलवत्व तो आ जाएगा तो आने पर वो में उसी को लेगा और उसी के अनुसार आगे उसको जन्म प्राप्त होना है तो वो होगा और फिर उसी के अनुसार कर्म निरंतर चलता रहेगा तो ये, कर, ये जो उपासना है उपासना के फल में और आगे प्रवृत्ति में कोई विच्छेद नहीं आएगा वो अविच्छिन्न धारा में एक के बाद एक ऐसा चलता रहेगा जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक तो इसीलिए कर्म विरोध द्वारे के उपास्य अंत्य प्रत्यय जनन के लिए अभिनवत या प्राबल्य सिद्धि तो नूतन जो प्रबलता उसमें सिद्ध करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा आप तक उपासना करनी चाहिए तो भगवान से यही प्रार्थना करनी है हमें कि हम आप तक इसका आपका स्मरण करते रहे और कोई विघ्न न आए और जितने हमारे साधन हैं वो उसी समय भी अंतिम क्षण में भी अनुकूल बना रहे और हमें वो फल प्राप्त हो जाए तो ऐसे प्रार्थना करते हुए और शरणागति करते हुए आपको निरंतर करता रहना पड़ेगा तब जो है प्राबल्य के बल से वो अंतिम में उपासना का फल वहां प्राप्त हो जाएगा ऐसा यहां निश्चय करेंगी इस अधिकरण इसके संबंध में श्रवण के बारे में भी कहेंगे भाषण में सूत्र है आ प्रायणा त्रा भी दृष्टम आ प्रायात तत्रा भी कहते हैं प्रायण पर्यंत इसकी आवृत्ति करनी चाहिए क्यों क्योंकि उस विषय में भावना संबंधी विज्ञान के विषय में ऐसा ही कहा हुआ देखा गया है जैसा तृणा जलुगा दृष्टांत शास्त्र में देखा गया है तृणा जो कीड़ा है वो एक तृण को छोड़ करके दूसरे तृण को पकड़ता है तो ऐसा ऊपर ऊपर से ऐसा चलता है तो इसीलिए वैसा ही यहाँ इसको छोड़ करके दूसरे को पकड़ेगा ऐसे करके तो चलता रहेगा ऐसा होता है और फिर कभी कभी उसको गर्भावस्था में जाने पर बुद्धि जैसे काम करनी शुरू करती है वहीं से उसका स्मरण आरंभ होता है फिर जब बच्चा गर्भ से बाहर जन्म लेता है तो तब भी वहां उनकी भावना बनी रहती है ऐसे करके आगे होता है और निरंतर उसी को करते रहेंगे इसलिए आप प्रयाण अभी भी दृष्टम ऐसा करना पड़ेगा ये कुछ काल तक छोड़ने से नहीं होता कभी कभी लोग जैसे कुछ समय तक छोड़ने का उनका एक होता है चलो कुछ ना हमने किया है कुछ किया है लगता है कुछ समय करेगा बाद में नहीं करेगा तो साधक को सबसे पहला ये गुण होना चाहिए निरंतरता करना चाहिए जो constantly मतलब निरंतर जो करेगा वो दीर्घ काल तक निरंतर करने का ही फल होता है आप दो चार दिन करेगा तो उसका फल तो वो अत्यंत अल्प बलवान होकर के कहीं चुप जाएगा उसका कोई पता ही नहीं चले इसीलिए ऐसा जो कार्य है जो हमें अवश्य करने के लिए शास्त्र ने कहा है गुरुजनों ने कहा है उनको निरंतर अभ्यास करने का प्रयत्न करना चाहिए और समय को उसी प्रकार व्यवस्थित करके करते रहना चाहिए क्योंकि निरंतरता के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होगा ये हम बता रहे अब कब तक निरंतर है अंत तक निरंतर रहना चाहिए अंत तक अंतिम क्षण तक ऐसा दो, दो चार दिन किया तो ऐसा नहीं, नहीं होगा तो वो इसलिए जीवन में इसको अपनाने का अर्थ है कि जीवन में पूरा ही इसको लगाना कुछ समय करने का नहीं कुछ समय करेंगे तो कुछ समय का वो जो फल होगा वो तो होगा लेकिन उसका कोई पक्का नहीं होता पूर्ण समर्पण से वो प्राप्त नहीं हो पाएगा जैसा अभी कहा न्याय संग्रह कार्य प्राबल्य सिद्धि नहीं वो कमजोर कमजोर रहेगा अंत में जो प्रबल होगा उसी का फल मिले दुर्बल का फल नहीं मिलेगा ना प्रबल का फल मिलेगा hmm. इसलिए उसी को निरंतर आवृत्ति करनी चाहिए मतलब करते करते बोर हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए और जो है बहुत सारे कर्म हम काल परिस्थिति के कारण छोड़ देते मतलब कुछ समय हम करते हैं तो बाद में लगता है ये कितना मुश्किल है वो उठो फिर ये करो वो करो ऐसे करो, ऐसे करो ऐसे, ऐसे, ऐसे। क्या है ऐसे करके उसको हम छोड़ देते अब छोड़ करके सोचते हैं कि नहीं नहीं जितना किया उसका फल मिल जाएगा हो जाएगा इसे काम हो जाएगा ऐसा सोच करके होता है ये सब आलस्य आदि होते आलस्य आदि दूर आता है इस ऐसा नहीं करना चाहिए निरंतरता करना चाहिए तो इसी का ही यहां तात्पर्य है आवृत्ति सर्वोपासनेशु आदर्तव्य दी स्थित आदि अधिकरण कहते हैं कि पहला अधिकरण के साथ इस अधिकरण का संबंध है पहला अधिकरण में यह कहा गया सब लोग सुनकर के घबरा के बैठे हुए हैं कि आवृत्ति करनी चाहिए कहा तो आवृत्ति करते रहे कब तक करते रहे कोई समय सीमा तो बताई ही नहीं बस तो जब तक प्राण चलता रहा तब तक आवृत्ति करते रहे ऐसे तो आवृत्ति सर्वा उपासनेश आदर, आदर्तव्या आवृत्ति सारे उपासनाओं में स्वीकार करना चाहिए ऐसा स्थित आदि अधिकरण है वो पहले अधिकरण में निश्चय किया स्थित मैंने वो पक्का कर दिया ऐसा बता दिया यत्र है सम्यक दर्शनार्थानी उपासना अब कहते हैं कि यहां का विषय देखिए ध्यान देना भाष्य ये अवतरण दे रहे हैं भाष्य के लिए इसके लिए तो उसमें जो जो पंक्ति बताते हैं वो इसका विषय होता है मतलब कभी कभी क्या है ना कौन सा विषय का ऊपर बोल रहे हैं हमें कंफ्यूजन रहता कि अभी ये ज्ञान के लिए बोल रहे हैं उपासना के लिए बोल रहे हैं कर्म के लिए बोल रहे हैं कि किसके लिए बोल रहा कौन अधिकारी के लिए बोल रहा तो बहुत सावधानी से भाष्य पंक्तियों को देखना है कि भाष्यकार ठीक से उसको पकड़ के लाएगा कि किसके लिए ये बोला जा रहा है क्योंकि यहां हमारे पास बहुत सारे अधिकारी हैं ऐसे में किसके लिए किया जा रहा है ना तो तत्र यानी दावत कौन है कि सम्यक दर्शनार्थानी उपासना नहीं। ये सम्यक दर्शन के लिए जिन उपासनाओं को करते हैं ये उपासना यहां है सम्यक दर्शन मान ज्ञान ज्ञान प्राप्ति के लिए तत्व से आदि वाक्य के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए जिन उपासनाओं को करते हैं उन उपासनाओं की बात है कि यानि तावद सम्यक दर्शनार्थी उपासनादिवत कार्य पर्यवसानी थी ज्ञातमेव यशाम आवृति परिणाम ऐसे उनकी आवृत्ति के विषय में ऐसा कहा कि जब तक उनसे फल नहीं होगा तब तक करना चाहिए यानी अवघात आदि अवघात आदि के समान कार्य पर्यावसानी कार्य में जब पर्यवसित हो जाएगा तब तक करना चाहिए इनका लक्षण यह है सम्यक ज्ञान के लिए जो उपासनाएं हैं उन उपासनाओं को अवघात आदि के समान कार्य पर्यंत करना चाहिए ऐसा ज्ञातम ऐसा हमने जाना ये शाम आवृत्ति परिणाम उनके आवृत्ति परिणाम परिमाण वहां तक है कितने है कार्य पर्यंत होना चाहिए कार्य हो गया तो फिर उनकी आवृत्ति नहीं क्योंकि सम्यक दर्शन है वो वस्तु तो भूत होता है अब कार्य हो गया फिर क्या पीसना अब तो फिर पीसना नहीं पिस गया तो फिर क्यों पीसना तो फिर नहीं होता है इसलिए कार्य पर्यंत वहां सम्यक सम्यक दर्शन के लिए जो उपासना है वो कार्य पर्यंत करना वो कब तक कार्य होगा जब जन्म जन्मांतर में जब भी होगा तब तक करते रहना पड़ेगा यादव है वेशा परिमाण ये तो ये हो गया दूसरा नहीं सम्यक दर्शने कार्य निष्पन्न इतना अंदर किंचित शक्य और क्या है कि जब सम्यक दर्शन रूप कार्य उत्पन्न हो गया उपासना किसके लिए कर रहे थे सम्यक दर्शन के लिए कर रहे थे कि सम्यक दर्शन के लिए भी उपासना जहां उपासना आदि है वो सम्यक दर्शन के लिए उपासना है और उसके पहले भी अलग अलग सर्वे शुरू होता है तो उन उपासनाओं को जो कर्माब्ध उपासना तो ठीक है कर्म के साथ चलेंगे वो भी अंतरग्रहण शुद्धि के लिए काम आते हैं भावना की दृष्टि से किंतु उसके बाद में जो सम्यक दर्शन के लिए जितने उपासनाएं आती है देहरादी उपासना है भूम उपासना है ये जो है त्यादि उपासनाएं सांडिल्य विद्या है ऐसे अनेक उपासनाएं हैं जो सम्यक दर्शन के उपकारी है वैश्वान विद्या तो ऐसी जो उपासनाएं हैं ये जो है सम्यक दर्शन के कार्य सिद्ध होने पर यना अंदर कुछ भी ना वहां शेष रहता है इसलिए उसके बाद भी उसको करो ऐसा नहीं कहा जाता तृप्त तो हो गया उसका वो भोजन खा करके पेट भर गया और अभी तृप्त तो होने के बाद में क्या फिर साधन करेगा तो तृप्त तो व्यक्ति को फिर आप कुछ खाए ना, है ना ये जो तृप्त तो होता है ना हमारा हमारे शास्त्र में वैसा कहा एक तो जो, जो भोजन बनाते हैं भोजन बनाने वाले जो भंडारी है अथवा जो भी पाचक है वो भोजन करके भोजन नहीं बनाना चाहिए मतलब भोजन करने के बाद तृप्त तो हो गया उसके बाद भोजन बनाने लग गए ऐसा नहीं होना चाहिए एक तो यह है दूसरा जो है जो भोजन परोसने वाले होते परिवेशक होते तो परिवेशकों को भी भोजन किया हुआ नहीं होना चाहिए परिवेशन भोजन करने के बाद परिवेशन नहीं करना चाहिए अच्छा यह क्यों कहा वो इसलिए कहा कि यह भोजन करके तृप्त तो होने के बाद ना भोजन के साथ जो है ना उसका एक संबंध अलग हो जाता है तो क्योंकि भावना बदल जाती है ठीक है आपको भूख लग रहा है लग रहा है मतलब वो उसका जो भाव है वो आंतरिक भाव में कुछ परिवर्तन होता है आप सबको लगेगा इसे भोजन हो गया तो फिर क्या वो भोजन को देखते ही अब मीठा इतना खा लिया तो मीठा को देखते ही कुछ ऐसा हो जाता अब उसको आप लेकर के दूसरे को परोस रहे तो आपकी भावना बदल जाती है तो वो अच्छा नहीं होता ऐसा सबको होता है इसी बात नहीं है जो प्रेम से करते हैं तो उनको नहीं नहीं भी होता है लेकिन शास्त्र में ऐसा कहा है कि परिवेशक और पाचक ये दोनों भुक्त नहीं होना चाहिए अभुक्त होना चाहिए और परिवेशन पादन के बाद पादन के बाद परिवेशन के बाद में फिर वो कर सकता महाभारत में इसके लिए एक श्लोक बनाया हैसे अवम अन्य नित्यम पूर्वोपकार इत्यादि करके कहा तो वहां जो है ना पूर्व उपकारी को आप भूल जाते ऐसा होता है तो दस को गिनाया वहां वो दृढ़ाष्ट्र को विद्रोह जी उपदेश देते हैं विद्रोह नीति में आ, उसमें आया तो उन्होंने बहुत सुंदर से गिनाया बोले कि क्या होता है कि उसमें पहले तो ये होता है कि आप जो है गाड़ी में बैठ करके जाते हैं जब गाड़ी में बैठ करके जाते हैं या नाव में पहले नाव पार करने के लिए होता है जब तक पार नहीं होता वो जो नाविक है उसके साथ बहुत अच्छा रिश्ता होता है उसको बड़े प्रेम से बात करते हैं सब कुछ जो होता है क्योंकि नाव में बैठा हुआ इधर उधर कर दिया तो वो प्रॉब्लम इसीलिए उसके आश्रय में जा करके बहुत कुछ करता है तो जैसा ही नाव पार उस पार हो गया नाव से उतर गया फिर तो उसको भूल जाता है उसके तरफ देखता भी नहीं धन्यवाद भी नहीं करता तो वो एक को भूल जाते हैं मतलब पूर्वोपकारी को भूल जाता है फिर यह कहा कि जो विद्यार्थी होते हैं विद्यार्थी होते हैं आचार्य से विद्या अध्ययन करते हैं, hmm. तो वो आचार्य के विद्या अध्ययन करने के बाद में जब विद्या प्राप्त हो जाती है थोड़ा बहुत समझ में आता है फिर वो अपने आप अप जो है चलाना शुरू करता है तो धीरे धीरे जो है आचार्य के प्रति थोड़ा सा ऐसा हो जाता कमजोर होते जाता है और बीच में जब वो पूरा ही हो जाता है तो फिर आचार्य को भूल जाते हैं चला जाता अपने रास्ते पे पर आचार्य था ठीक है जा हो ओके उतना क्या था ऐसे करके हो जाता है हैं और ऐसा होता है फिर तो आचार्य ने यदि डांडा होगा उनको ये सब किया होगा तो वो भी तो उनका स्मरण रहेगा अरे इतना सब डांडा है ठीक है हमारा काम हो गया अब तब तक हमको साइन करना पड़ता था साइन किया अब क्या है सोचता है वैसे कहा मैं नहीं कह रहा वो तो उसमें महाभारत में लिखा है हाँ नित्य पूर्व वो अपमान करता छोड़ देता अच्छा उसके बाद क्या है वैद्य जब आप बीमार है, डॉक्टर के पास जाएगा डॉक्टर बहुत बढ़िया होता है उनके पास जा करके बहुत प्रेम से बात करते पैसा देते हैं सबको जो भी पूछेगा सब कुछ करेगा उसके बाद दवाई खा ले बीमारी ठीक हो गया फिर तो डॉक्टर के तरफ देखेगा हाँ वो कोई है ऐसे का बोल दे मतलब वो भाव नहीं रहता तो और इसी प्रकार जो है जो युवा है अभी विवाहित नहीं है तो विवाहित नहीं है माता जी भोजन बना के खिलाती है सब कुछ होता है बहुत आश्रित रहते हैं माता जी पर और जब हो जाता है विवाह हो जाता है पत्नी आ जाती है तो धीरे धीरे माता को छोड़ना शुरू करते फिर तो पत्नी आ गई ना वो भोजन बना के खिलाएगी सब कुछ देखभाल करेगी तो ऐसे करके वो उन्होंने गिनाया दस को फिर ऐसा वास्तव सच है ऐसा ही जब तृप्त हो जाता है तृप्त होने के बाद में फिर वो योग्य पादन करने के लिए क्या पाचक क्रिया करने के लिए और परोसने के लिए योग्य नहीं रहता क्योंकि तृप्त तो होने के बाद वो कार्य में उनका इंटरेस्ट चला जाता है ऐसा होता है इसीलिए यहां जब फल प्राप्त हो गया फल, फल के लिए तो ये सारे यत्न कर रहे थे फल प्राप्त होने के बाद में वो पूरा ही छोड़ देता है फिर वो करता नहीं इसीलिए सम्यक दर्शन वस्तुभूत है ना क्योंकि तो वस्तु स्वरूप है दृष्टफल वाले तो ये दृष्टफल वस्तु स्वरूप सिद्ध हो गया वस्तु तंत्र होता है फिर उसके आगे क्या हो गया अनियोज्य ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्ते है शास्त्र से और दूसरी बात क्या है कि ये जो अनियोज्य ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्ति जो ब्रह्मात्म ज्ञान नियोग का विषय नहीं है या विधि का विषय नहीं है इसको कहते अनियोज्य नियोज्य होता जो विधि का विषय है ये विधि का विषय नहीं है ब्रह्मात्म भाव हो वस्तुतिथि वस्तुतंत्र है तो ऐसे ब्रह्मात्म प्रतिपत्ति का शास्त्र से विषयत्व ये जो इस प्रकार के शासन का विषय वो बनता नहीं इस प्रकार विधि शास्त्र का वो विषय नहीं बनता इसीलिए उसको लेकर के समय का विचार करने की आवश्यकता नहीं वो तो जैसा फल सिद्ध हो गया तो वो छोड़ ही देते हैं अपने आप आप करने के लिए बोलेंगे तो भी करेंगे नहीं आवश्यकता नहीं वो नहीं करेंगे अर्थ सिद्ध हो गया तो नहीं करेंगे किंतु यानी पुनर्भ्युदय फलानी ेशा चिंता अब कहते हैं यहां जो चिंता कर रहे हैं विचार कर रहे हैं ये जो अभ्युदय फल के लिए जितने भी उपासनाएं हैं मैंने ब्रह्मलोक प्राप्ति पर्यंद फल देने के लिए जितनी उपासनाएं कही गई है उन उपासनाओं के यहां विचार हो रहा है जो अभ्युदय की दृष्टि से है ज्ञान के लिए नहीं ज्ञान के लिए होगा तो वो तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद समाप्ति है उसको तो आगे नहीं करने का किम कियंत चित कालम प्रत्यय आवृत्या उपरमेद उदा जीव जीवम आवर्त यह क्या है कि अब उपासना करने के लिए शास्त्र ने कहा तो हम उपासना एक बार कर देते जैसा पहले आवृत्ति अधिकरण में आया था एक बार कर लेंगे करने के बाद में हो गए करने के लिए बोला हमने कर दिया तो ऐसा किंचित कियंतन काल कुछ समय तक कियंतन चित्तकाल ियंतन जित काल मतलब कुछ काल पर्यंत कुछ निश्चित काल पर्यंत करना है प्रत्येक आवृत्ति करना है उसके बाद उपरा कर देना है अथवा यावत जीवम आवर्त अथवा इसकी आवृत्ति करती रहनी चाहिए निरंतर ये संशय होने पर किमतावत प्राप्तम बोले किय कालम प्रत्यय अभ्यस्य उत्सित क्या है कि वो करने के लिए कहा तो कुछ समय तक आप कर लो करने के बाद में उसको छोड़ दो क्यों आवृत्ति विशिष्ट से उपासना शब्द से तो आवृत्ति विशिष्ट उपासना सार्थक हो गया ना क्यों उपासना शब्द आपने आवृत्ति है पहले आवृत्ति रसकृत प्रदेश में कहा उसी के अनुसार हमने आवृत्ति कर दिया कुछ समय तक आवृत्ति किया और हो गया उसके बाद गया। जैसा आप माला घुमाते हैं वो हो गया एक बार घुमाया कुछ साल तक माला जप गया कई लोग बोलते हुए हमने सुना अरे हमने बहुत माला घुमाया छोड़ दिया क्यों आवृत्ति करके थक गया सब करके थक जाता उसके बाद में अरे पूजा पाठ वो भी हमने बहुत किया वो भी छोड़ दिया फिर क्या है सब करके छोड़ दिया अब क्या है अभी कुछ नहीं करना ऐसा हो गया तो वो तब तक करना पड़ेगा जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा अवघात भरें तो करना पड़ेगा फल प्राप्ति तक यदि ज्ञान की उपासना ज्ञान के साधन है तो अन्य साधन है तो वो भी आवृत्ति करके बीच में छोड़ देना यह ठीक नहीं होगा तो प्रवृत्ति विशिष्ट उपासना उबासन शब्दार्थस्य के विशिष्ट उपासना शब्द का अर्थ है उपासना का मतलब आवृत्ति करना आपने कहा था पहले तो इसलिए वो हमने कर दिया दो चार दिन कर दिया फिर हो गया ऐसे होते तो इसलिए कृदत्व ऐसा वो क्रद हो गया मैंने वो, वो कार्य सम्पन्न हो गया अब करना ऐसा होता हा आगे टीका में देखिए सिद्धांत के लिए टीका है सर्व उपासन आवृत्तों विशेषो न यदि प्राप्ते या सर्व उपासनाओं में आवृत्ति विशेष नहीं है ऐसे प्राप्त होने पर प्रकृत उपासन आमरणाद आवृत्ति कार्य यदि सिद्धांत महा तो ये सर्व उपासना से भाष्यकार ने सम्यक दर्शनार्थ उपासनाओं को अलग कर दिया सारे उपासनाओं को नहीं लिया यहां कि सम्यक ज्ञानार्थ जो उपासनाएं हैं वो सम्यक ज्ञान प्राप्ति पर्यंत करना है। जब भी होगा अब होगा कब होगा जब होगा तब तक करना है और जो अन्य उपासनाएं हैं जो अभ्युदय संबंधी उपासनाएं हैं उन उपासनाओं के बारे में यहां विचार करना तो ये विचार में दो पक्ष है कुछ समय की आवृत्ति कर और छोड़ दे अथवा यावत जीव पर्यत करें ऐसा दो विकल्प किया करने के बाद में अभी सिद्धांत में कहते हैं कि एवं प्राप्ते भ्रू महा कहा आप प्रयाणादेव आवर्त प्रत्ययम आप प्रयाणात प्रयाण पर्यंत जो मर्यादा के लिए है मैंने प्रयाण तक करेंगे प्रयाण में तो कर नहीं सकता तो प्रयाण तक करना पड़ेगा जब तक प्राण चल रहा है बुद्धि काम कर रही है और विचार हो सकता है आवृत्ति कर सकते हैं तब तक निरंतर आवृत करें उसके बाद में फिर समाप्त हो जाएगा तो फिर तो को कर नहीं सकता तो तब तक करना पड़ेगा आप प्रयाण का अर्थ यही है आप प्रयाण पर्यंत एवं आवर्त आवर्तन करें। प्रायण और प्रयाण प्रायण प्रायाण माने मरण काल प्रयाण नहीं होता है प्रयाण मतलब चलना जाना होता काल। है हाँ, वो वहां क्या है लेकिन ये प्रायण शब्द होता है आजाद प्रायण मतलब मरण मृत्यु हाँ, प्रयण का दूसरा अर्थ होता है जैसे यहां से जो दक्षिणा मार्ग में जाते हैं वो प्रयण होता है हाँ वो प्रयण होता है ये दक्षिणायन जो अत्रण इत्यादि होती है अंत्य प्रत्यवशात अदृष्ट फल प्राप्ति ये कहते हैं वो क्यों ऐसा करना चाहिए आप इसका अनुष्ठान क्यों करना चाहिए क्योंकि अंत्य के वश से अंत्य प्रत्यय वश उसका अदृष्ट फल प्राप्ति होती है जो अंत्य प्रत्यय होगा तब होगा कर्माणि अभी जन्म उपभोग्यं फलम आरभमाणा तदनूपम भावना विज्ञानम प्रायण काले आक्षिप कि कर्म भी उसी प्रकार के जैसे कर्माण भी जन्मांतर व भोग्यम जन्मांतर फल जो देने वाले कर्म है फलम आरम्भमाणानी तद अनुरूप भावना विज्ञान उस कर्म के अनुकूल जो भावना विज्ञान है भावना मानी ये उपासना को कहते उसी के संबंध में जो भावना होती है वो भावना जो है ये मीमांसा का शब्द है आर्थिक भावना शाब्दिक भावना ऐसी भावना होती है उस प्रकार की जो भावना विज्ञान है ये भावना विज्ञान प्रायण कालमाक्षिपंथी प्रायण काल तक करना पड़ेगा ये उसी संबंध में जो कुछ भी है वो विज्ञान सहित प्रायण काल तक करना पड़ेगा तब जाकर के उसका फल मिलेगा सविज्ञानो भवदी सविज्ञान में ये वाक्य आता है कि विज्ञान सहित यानी उपासना सहित उस प्रत्यय को निरंतर आवृत्ति करते रहे तो वो सविज्ञान लोग को ही प्राप्त करेगा अनवक्रामी मन यहां से उसी में जुड़ जाएगा वो यदि वो फल पक्का चाहते हैं तो उसको निरंदर उसमें लगे रहना चाहिए अब विष्णुपद प्राप्त करना चाहते हैं तो विष्णु पद के लिए निरंदर उसी के चिंतन करते हुए रहना पड़ेगा तब वो होता है वहां जाकर के इसलिए सविज्ञान उस विज्ञान के साथ अनवक्रामन करेगा क्योंकि आपके अंतिम विचार के अनुसार आपको यदि मिलनी है ने आपको कहां ले जाना है उसका जो एड्रेस जो है ना वो आप ही बताता है आपके विचार जो है अंतिम विचार बताएगा कि इसको इधर से इधर ले जाना है तो अंतिम में जो आया वैसे ही जाए। लेके जाएगा ऐसा लेके जाएंगे और वो अंतिम में आया हुआ अचानक आया हुआ भी नहीं होना चाहिए बलवान भी होना चाहिए बल होना चाहिए बल तब होगा जब निरंतर आप किए होंगे ऐसे करके वो उसका हिसाब होता है क्योंकि प्रबल कर्म का फल मिलेगा तो अंतिम जैसा होगा उसी प्रकार होगा वो वो एड्रेस लगा देगा मतलब इधर का, का दे। दे अर्थ यह है, है कर आक्रमण कर देता है मैंने यहां से वहां वो संबंध कर देता है उसी में बीच में व्यवधान नहीं और कुछ भी नहीं जाएगा उसी में जाके वहां संबंध करेगा अनुवक्राम करेगा ये चित्त स्तैन श्राणमायाति ये और स्पष्ट कहा जो आपके चित्त में है जो चित्त वाला होता है यानी जो मन वाला होता है उसी के द्वारा प्राणमायाति उसी के द्वारा प्राण उधर चला जाता है उसके उसी के माध्यम से होगा ऐसा नहीं पूछेगा कि आपने क्या पढ़ा है क्या किया है और 10 साल पहले क्या किया है वो सारे नहीं पूछेंगे और उसी समय जो प्राण का जैसा जैसी स्थिति है वो लेकर के वहां से जाएगा प्राणमायात प्राण का विस्तार वन प्राण यहाँ से वहां फैल जाता है वहां पहुंच जाता है प्राणस प्राणस्तसुक्त सहा आत्मना यथा संकल्पित लोगम वो प्राण जो है ना ये विज्ञान आत्मा के साथ में जीवात्मा के साथ तेजस के साथ तेजस वन यहाँ उदान, उदान है उदान प्राण के गति क्योंकि उदान्व गति करता है तो उदान के साथ मिलकर के यहां से जब शरीर से निकलेगा प्राण तेज सायुक्त होकर के सहात्मना जीवात्मा के साथ यथा संकल्पित लोकना थी जिस संकल्प से आपने साधना की है उस लोक में ले जाता है यह पक्का यदि आपके चित्त में पूरा वो है तो इसीलिए पहले ही वैराग्य करके अभ्यास करना पड़ेगा आप सोचेंगे अब तो सब कुछ ठीक चल रहा है चलने दो बाद में हम अंतिम क्षण में वायरा के कर लेंगे नहीं होता तो पहले वानप्रस्थ आश्रम से ही अभ्यास करना पड़ेगा गृहस्थ आश्रम छोड़ करके अभ्यास करना पड़ेगा थोड़ा बहुत पहले पहले जो है जब पुत्र और पुत्र का पुत्र हो जाते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे घर छोड़ करके जैसा अलग अलग जगह पे जा करके थोड़ा अलग रहे तो उनका घर से जो है अटैचमेंट धीरे धीरे कम करें आसक्ति कम करके जैसा जैसा आसक्ति कम करेंगे वैसे वैसे आपके जो आंतरिक विचार उस क्षण में हो सकते हैं ऐसा हो जाए नहीं तो जिनके साथ आपकी आत्मीयता है अपने को स्वकीय जितने को मानते हैं के सब याद आ जाएंगे और धन संबंधी का सब का याद आ जाएगा ऐसा होता है। ये इसलिए वो छोड़ने का मन नहीं होता छोड़ने का मन छोड़ने का अभ्यास करना पड़ता है गृहस्थाश्रम से लेकर के छोड़ने का अभ्यास करना पड़ता है जो जो आपको लगेगा उसको छोड़ते जाना कर्म के सारे ये सिद्धांत यही है लेकिन आजकल जो है ये कर्मों में ये सिद्धांत को हटा दिया ये छोड़ने वाले सिद्धांत नहीं लागू होता है तो वो छोड़ने का अभ्यास ही करना पड़ेगा क्योंकि हम सोचते हैं कि नहीं हम अभी जीवित और रहेंगे और करेंगे करके सोचते हैं तो नहीं होता है अंतिम क्षण में करेंगे अंतिम क्षण में काम आएगा ऐसा नहीं होता है आप कोई कार्य अच्छा करना चाहते हैं शुभस्य से शीघ्र इसलिए कहा कि अच्छा कार्य करना चाहते हैं सबसे अच्छा मौका ढूंढो और तुरंत करो क्योंकि आगे वो मौका आएगा नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे मौका हम गवाएं फिर वो मौका आएगा नहीं तो करेंगे कैसा कब करेंगे फिर वो वो पता होना जरूरत नहीं है ना अभी से अंतिम क्षण कभी भी आ सकता है ऐसा रहना पड़ेगा आप तैयार रहना पड़ेगा अंतिम क्षण कब आएगा ये नहीं इसलिए शुभ करने की इच्छा हो गई आपका अच्छा करने का तो वो करना है तो अधिक अधिक से अधिक जब अच्छा जब हो सकता तब तुरंत करो करते रहो और बाद में करेंगे अंदर जाके लंबा जोड़ा भर ये ना दे ऐसा देखेंगे तो कभी आएगा नहीं ऐसे बहुत लोग ऐसे फंस जाते अरे हमने सोचा था वो करेंगे ये करेंगे ऐसे करेंगे दान करेंगे वे करेंगे पुण्य करेंगे और सब इकट्ठा करके रखा तब तक पता चल रहा क्या ऐसे मालूम ऐसे हो अभी हमारा जो है ना ये आम, सुनते हैं हमारे हरिद्वार आदि जो है साधु संतों का जो है बैंक वालों को बहुत पैसा मिलता है ये साधु संत जो भी दशवा मिलते हैं मिलते हैं सब बैंक में रखते हैं बोलते है, पिछले बार का कुछ हिसाब कोई बता रहा था चार हजार करोड़ चार हजार करोड़ जो है वो उसका कोई नॉमिनी नहीं है नॉमिनी मतलब संत लोग रखते हैं वो इनका शिष्य नहीं वो वो जो है चार हजार करोड़ वहां मिल गया और बैंक वाले को अच्छा हो जाता है इसलिए बैंक वाले क्या करते हैं जो भी लोग जाके अकाउंट खोलते हैं तुरंत खुलवा देते हैं उनको बताया ये तो जो अकाउंट खोलते है, तो हमको ही मिल जाता पूरा पेपर सही नहीं पर भी खोल देते क्यों पैसा तो आएगा ना हमारे पास बाद में वो बांध करके निकालेंगे ऐसा अभी पता चले अभी इस साल का जो है चार करोड़ बिना नॉमिनी और बिना कोई कोई है नहीं अब वो रखा होगा बाद में तो कोई कुछ हो गया कोई कुछ हो गया ऐसे ही हो जाता है अब क्या करेगी फिर चला जाता है वो क्या है वो अंतिम क्षण तक देखते रहते अरे कोई शीशे आ जाएगा माना फिर ये करेगा फिर उनके नाम से करेंगे फिर वो देखता रहेगा वो फिर तब तक पैसा निकालेगा नहीं वो बैंक किसी को देगा नहीं ऐसे करके रखते अब समझोगी बात ऐसे है तो बाकी लोगों का सोचोगे वो कभी भी अपने तिजोरी को चाभी नहीं देंगे हमारे यहाँ ग्रस्थ आश्रम में सभी इन्हें बताया था आश्रम में ऐसे शास्त्र में लिखा है गृह सूत्रों में लिखा है कि जब पुत्र क, पुत्र की शादी हो जाती है बहू आ जाती है तो वधू आने पर एक कर्म होता है उसको चाबी देना ही बोलते हैं पता नहीं यहां भी होता है तो उत्तर भारत में होता है तो जो पुत्र माता है आ, तो जो आ, सास बहू का जो भी आपने सुना तो उनका पहला ये कुछ दिन है एक समय निकाले, मुहूर्त निकालेगा तो जो कुछ चाबी उनके पास है सब बहू को दे देता है फिर चाबी फिर उनके पास नहीं रहता तो जो कुछ करना है अभी गृहिणी जो गृह का जो कार्य करना है वो बहू ही कर दिया है और इसी प्रकार जब पुत्र तैयार हो जाता है तो पिता को भी सारे चाभी देना चाहिए पिता जो भी बिजनेस करता हो कुछ भी करता हो सब देना चाहिए ऐसा देने के लिए, लिए लिखा है शास्त्र करने के लिए लिखा है ये वो शादी का संबंध में होता है लेकिन ये चावी देते नहीं और जब चावी नहीं देंगे तो वहीं से लेकर के फिर लड़ाई शुरू हो जाती है और बाद में जो है इनको धक्का देकर के बाहर निकालना पड़ेगा जबरदस्ती चाबी लेना पड़ेगा ये सारे होता है सबको तो वहां व्यवस्थित लिखा है कि ऐसा करके इतना समय हो गया अब हो गया अभी जो रोटी खिलाएगी वो खा करके अब चुपचाप बाहर बैठो सब उनको और उनको जब सब कुछ दे देंगे ना प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा क्यों उनको आ गया तृप्ति आ गया और उसका कारण है उसका एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है उसके क्यों ऐसा करना चाहिए वो भी एक कारण है वो भी लिखा है क्योंकि जो पुत्रवधू होकर के आती है वो आपके धन के अधिकारी हो जाते हैं और सबके अधिकारी होंगे वो घर बदल गया और वो पुत्रवधू इतने बड़े त्याग करके आई है कि वो उसके पूर्वाश्रम का सब कुछ छोड़ दिया मतलब पहले जिस घर में थी वो सारे कुछ छोड़ दिया ना उससे पूरा अलग हो गया और उनके लोग सब अलग हो गया अभी नए लोग हो गया और उनके पूरे जीवन ही इधर आ गया तो ऐसे में वो आते ही वो पूरे जीवन आपके लिए समर्पित करके आए हैं आपके जो है पुत्र का संतान परंपरा को वृद्धि करने के लिए आगे आपके परिवार को ले जाने के लिए तो इसी सम्मान के साथ उनको पूजा करके अंदर लाते वो तो करते हैं जो पूजा करते हैं जैसे तो वो तो शादी के रिवाज के रूप में करते हैं लेकिन आगे का नहीं करते आगे का नहीं करते ये भी करना चाहिए तो तब क्या है आपके त्याग भावना बढ़ेगी नहीं तो अंतिम तक उसको पकड़ते रहेंगे फिर वो जगड़ते रहेंगे फिर आपको कहा अंतिम क्षण में याद आए क्या याद आएगी या तो बहु याद आएगी नहीं तो फिर वो कोई पैसे धनादि याद आएंगे ऐसे नहीं होता इसीलिए बानप्रस्थ आश्रम बहुत महत्वपूर्ण तो है उस दृष्टि से यह इंटरमीडिएट स्टेज है ना इधर से उधर जागने की बीच की अवस्था है तो वहां से फिर त्याग होकर के फिर धीरे धीरे पूर्ण त्याग करके छोड़ना होता है तभी जाकर के आप इस भावना को अंतिम क्षण तक बना के रख सकते अन्यथा नहीं हो सकता एक ग्रस्थ में जाने वाले की बात जो ग्रस्थ में नहीं जाते हैं उनको उतना कम रहता है बाकी तो जैसे साधु बन गया बचपन से तो, तो, तो अलग रहता है लेकिन फिर भी उनके अंदर भी ऐसे ऐसे हो सकता इसलिए यह सब छोड़ने के लिए कहा क्योंकि जिस चित्र से आप जाएगा यथा संकल्पित लोगन नक्का है यह शास्त्र में हमने ऐसा निश्चय किया आदि दि इत्यादि श्रुति आपके सामने है और दूसरा यह है तृण जलुगा भी आया तृण जलुगादि निदर्शना यही कहा दृष्टमणी उपनिषद में चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण है उसमें शारीरिक ब्राह्मण उसमें आया है कि इस शरीर को छोड़कर करके कैसे दूसरे शरीर को प्राप्त करता है सारी प्रक्रिया वहां ज्योतिर् ब्राह्मण में अंतिम भाग में और शारीरिक ब्राह्मण के प्रथम भाग में प्रथम ब्राह्मण प्रथम भाग में पूरा दोनों विस्तार से बताया किस प्रकार सारी प्रक्रिया वहां होती है उसमें यह कहा कि तद यथा त्रिणा जलायु का त्रिणा एक कीड़ा है जो पौधे को ऊपर ऊपर चलता है हरा रंग का होता है इसका लंबा लंबा पैर होता है एक पत्ते में पैर रख के फिर उधर से दूसरे पत्ते में इसे पैर रखता फिर तीसरे में रखेगा तो जब दूसरा मिलता है तभी पहले वाला वो उठाता वो बहुत लंबा ऐसा ऐसा लंबा होता ऐसे कीड़ा हरा रंग का रहता उसको बोलते तिरणा जलायु का हरा भी रहता दूसरे रंग का भी होता है जो हरे पत्ते में चलते वो हरा रंग के रहते हैं और दूसरे पत्ते में दूसरे रंग का रहता ऐसे भी होता है तो वो उसको बोलते त्रिना जलायु जो जला है युग कीड़ा है उसका जो है वो तृणस्य अंदम ग अन्यम आक्रमम आक्रम्य आत्मान उपसंहरती ऐसा करता है वो एक पत्ते से दूसरे पत्ते को पकड़ के ही पहले पत्ते को छोड़ता छोड़ती है और आगे जाती है आग, ऐसे करके आगे को रखता है इसी प्रकार ये जीवात्मा क्या करते हैं जो यथा संकल्पित शरीर जाने के लिए जब तैयार हो जाता है तो इदम शरीरम निहत्या इस शरीर को छोड़ करके इस शरीर का नाश कराकर अविद्याम गमयित्व उस समय वो बेहोश हो जाता है अविद्या का मतलब बेहोश होता है अभी उसका कुछ ध्यान नहीं ये शरीर छोड़ते ही वो बेहोश स्थिति में होता है और वहां से फिर अविद्याम गमयित्वा यथा संकल्पितम हम लोगों यहां से फिर आकर के आगे जो शरीर में प्राप्त करना है उस शरीर को प्राप्त करेगा इसी के पहले का मंत्र यहां आया है सविज्ञानो भविष्य सविज्ञान में दिए मंत्र उसी के पहले का हाँ और प्रत्यया प्रत्ययास्तु ए स्वरूप अनुवृत्ति मुक्त किम अन्य प्रायण कालभावी भावना विज्ञानम आक्षिपेरन और ये जो प्रत्यय है ना जो विचार अंतिम विचार अंतिम जो भावना ये अपने स्वरूप को स्वरूपानुवृत्ति माने जिस भावना में जो विषय बैठा हुआ है उस विषय को छोड़ करके अन्य क्या ला सकता है वहां अन्य कोई भी भावना नई भावना नहीं आ सकती है अब भावना अभी करते रहो तो ठीक है बाकी कोई आपके साथ आने वाला नहीं सो सोचते हमने ये जो किया हुआ सब कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा आप जो भावना करेंगे तो अंत में यही जो अंत में आप भावना करते हैं वही आपको सुख देने वाला होता है वही अच्छा होता है तो जैसा जैसा आप अन्य से मुक्त हो गया वो सारे वहां काम आएगा वो जो मुक्ति भाव मुक्त भाव से तो स्वरूप अनुवृत्ति मुक्त स्वरूप अनुवृत्ति को छोड़ करके स्वरूप मतलब अन्य कोई स्वरूप नहीं जो प्रत्यय का विषय था जिसे प्रत्यय में आप निरंतर आवृत्ति कर रहे थे उसमें जो विषय है वही उसका स्वरूप है उसी की अनुवृत्ति ही वहां आएगी उसको छोड़ करके कि अन्य प्रायण काल भावी और क्या वहां आ सकता प्रायण काल में होने वाला और कोई प्रत्यय क्या है कुछ भी नहीं भावना विज्ञान हम आक्ष और कोई भावना विज्ञान वहां अक्षिप्त नहीं होता है नहीं आएगा यह बिल्कुल मनोवैज्ञानिक कारण है इसका यह पूर्णतः हम जो प्रक्रिया को देखते हैं समझते हैं उसी के अनुसार है और साइंस की दृष्टि से भी यही होता है और कोई भावना नहीं आए तो भावना विज्ञान हम आपकी भावना नहीं आ सकती क्योंकि अब वहां आप देखेंगे वृदार ने जारी जारीग्रह ब्राह्मण के आरंभ में जो भी कहा है ना वो धीरे धीरे एक एक प्रत्यय उसका कम होता है वांग मनसी संबद्य मनप्राणे मन प्राणे प्राणस्ते दे परस्याम देवतायाम ऐसा छादों के मैं कहा वो क्या होता है कि उस समय वांग मनसी संबद्य वाणी आदि सारे इंद्रिय की प्रक्रिया मन में लीन हो जाती है और मन प्राण में मन प्राण में लीन होता है मन प्राण में लीनों के बाद विचार खत्म हो जाते हैं क्योंकि तो प्राण का कोई अपना विचार नहीं होता मन प्राण के साथ एक हो जाता है मन अपने अलग कार्य करना बंद कर देता है प्राणस तेजसी और प्राण जो है तेजस्वी तेजस्वी आत्मा में वहां तेजस शब्द से उदान से सन्निहित और ये सूक्ष्म शरीर जो लिंग शरीर कहा जाता है वो लिंग शरीर है वो शारीरिक आत्मा कोई तेजस, तेजस, मनस ते, तेजसी तेजस मनस् तेजसी, प्राणप तेजसी तेज परस्याम देवदायाम और जो तेज जो है वहां प्रक्रिया ऐसा है तेज जो है परस्याम देवदायाम जो व्यापक पर देवता है उसमें लीन हो जाता है जैसे सुषुप्ति में होता है सुषुप्ति में अभी यही क्रिया होती है कि पहले आप बात करते रहते बात करते नींद हो जाती है और नींद होने के बाद में फिर कुछ याद नहीं रहता फिर सो जाते हैं सो जाने के बाद में यह प्रक्रिया होती है वांग मनस प्राण प्राण तेजसी तेजस परसिया देवदाया फिर आराम से सो जाती है और उसके बाद जगेंगे तो भी ऐसे आते तो मृत्यु के समय में भी सोते समय भी यही प्रक्रिया कैसे मृत्यु कैसे होगी वो उसके फॉर्मूला प्रोग्राम पहले से बना के रखा है वो भगवान ने तैयार रखा है वो जैसा समय आएगा उसमें मृत्यु में सृष्टती में दो ही अंदर है एक तो ये प्राण से हम तेजस्याम हम देवदायम जाकर के फिर कर्म फल के कारण प्राण जो है वापस जग जाता है वापस आ जाता वो फिर सृष्टि से बाहर आकर के आप कार्य करने लगते फिर मृत्यु के समय में वहां जाकर के फिर वापस नहीं आता तो रिटर्न का कर्म नहीं रहता है वहीं से चला जाता हो गया ऐसे ही होता प्रक्रिया दोनों में एक ही है ऐसा बताया तो यही यहां भी होगा इसलिए बाहर के कोई आएगा नहीं तस्मात ये प्रतिपत्तव्य फल भावनात्मक प्रत्यय तेसु आप प्रयाण आवृत्ति स्पष्ट कह दिया इसलिए आपको क्या करना चाहिए आपको गारंटीड बॉडी प्राप्त होने के लिए प्रतिपत्तव्य जो फल है आप जिस फल को प्राप्त करना चाहते हैं उस फल के संबंध में भावनात्मक जितने प्रत्यय हैं उनको निरंतर आवृत्ति करते रहिए कब तक आ प्रयाण तक यह है इधर का डिसीजन यहां का जो है जजमेंट यह इसको नोट करके रखना ऐसे करना पड़ेगा तो प्रतिपत्तव्य फल भावनात्मक जितने भी है वो उसको वो एक ही होगा अब जितने मतलब यहां दो चार नहीं रहेंगे जितने भी आप किए होंगे अंत में एक ही भगवान आपके साथ आए आप गणेश जी की पूजा किए हैं, भगवती के पूजा किए हैं विष्णु के पूजा किए शिवजी के पूजा सबके पूजा किए ठीक है लेकिन आखिरी में ये कोई एक उनमें डिसीजन होगा वो, हो वो लोग मीटिंग करके डिसशन करेंगे कि इसके पास कौन जाएगा फिर तो वो ये जो जाएगा वो एक ही आएगा तो सब नहीं आएगा एक प्रत्यय ऐसा सब हो सब व्यवस्थित है ना ऐसे हो नहीं तो दो चार भगवान एक साथ आ गया तो क्या करेंगे वो तो आप शिवजी आके बोलेंगे हम कैलाश ले जाएंगे हमारे भक्त को ये बोलेगा नहीं हम विष्णु लोग ले जाएंगे फिर झगड़ा हो जाएगा फिर परेशान हो जाएगा ऐसा नहीं होता वो डिसीजन करके एक आएगा वो इनको आएगा जो आपके भक्ति है जो मुख्य है वो आएगी उसके अनुसार आएगा और बाकी जो है उनकी सहायता में नहीं लेकर के जाने की ऐसे प्रतिबत्तव्य फलात्मका प्रत्यहा तेष्वा प्रयाण अदापृति इसलिए एक की भक्ति करना अच्छा होता है बाकी को सहायक रूप में रखना बाकी की भी करेंगे लेकिन मुख्य भक्ति एक ही पर आधारित रहना है। ये शीर्षण भक्ति ठीक नहीं है भक्ति मतलब समझते ना अब जैसा गंगा गया तो गंगा राम, ना यमुना गया तो यमुना ऐसा बोलते हैं हाँ गंगा दास हाँ गंगा गया तो गंगा दास यमुना गया तो यमुना दास अयोध्या गया, दास, गया दास। तो अयोध्या दास जहां गया वहां दास है तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो जो भाव से एक के ध्यान रहे क्योंकि उसमें क्या है उनको भी सुविधा हो जाती है नहीं तो बाद में ये मीटिंग करना पड़ेगा ना निश्चय करना पड़ेगा कौन जाएगा क्या करेगा तो आप पक्का है तो फिर आपका जो है वो ठीक रहेगा और वही भगवान आएंगे फिर आप भगवान के साथ जाएंगे जैसे भी होगा और वही लेके जाएंगे तो इसीलिए एक, एक भक्ति विशिष्यते कहा एक भक्ति अनन्य भक्ति जो होता है ना इसमें एक भक्ति जो है ठीक रहता एक आलम बन लेकर के उसी पर आप भक्ति करें और व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकेह गुरु नंदना बहुशाखाघनंदाचा धयो व्यवसायी ना ये जो है ना व्यवसाय को तो एक ही बुद्धि होनी चाहिए तो बार बार इधर उधर बदलते रहे कभी इधर कभी उधर ऐसा तो एक रहे तो उसको और जो बार बार बदलने ऊपर के लोगों के ऊपर सावधान रहना ये जो बार बार भक्ति बदलते हैं ना ये विश्वास करने लायक नहीं जो बार बार गुरु बदलते हैं बार बार भगवान बदलते हैं ये लोगों को विश्वास करने लायक नहीं हम अपने अनुभव बोल रहे हैं ऐसे ही होता है सच्चाई उनके उनका जो है कोई भरोसा नहीं वो आज आपको गुरु बनाएंगे फिर कुछ दिन में देखा कोई और मिल गया ये सब गया फिर दूसरा गुरु के पास जाएगा ऐसे जाता है वो बदलते रहे और जीवन में जो एक गुरु को बदला वो गारंटीड है वो जीवन भर गुरु बदलता है यह भी हमने देखा कि पहले का जो गुरु है उनके दीक्षा गुरु गुरु का गुरु मानना ही है और क्या वो बदल करके कोई नए गुरु के पास गया वो कहीं भी सेटिल नहीं होगा है ना होगा नहीं क्यों अब एक गुरु को जो बदल बदल सकता है उसके लिए जो मन, उसकी मानसिकता ऐसे है तो वो दूसरे गुरु को क्यों नहीं बदल सकता तीसरे को क्यों नहीं बदल सकता सबको बदल सकता ऐसा होता है इसीलिए हो जाती है वो व्यवसाय का बुद्धि होती है ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए तो एक ही है कुरुनंदन एक में जो है स्थिर होना चाहिए तब जाके आपका उसका फल मिलेगा अब इसी के लिए सारे श्रुति और स्मृति देते भाषिका यह निर्णय हो गया अब उसके लिए प्रमाण दे रहे अयमस्माद् लोग प्रेति सद ब्राह्मण में कहा यो जो क्रतुमन संकल्प है जो निश्चित संकल्प करके इस लोग से निकलेगा वो वहीं जाके प्राप्त करेगा उसी को प्राप्त करेगा जिसका जैसा संकल्प यदा क्रदु अस्मिन लोगे भविधि तथा इधर प्रेत्य भवती छोगे में भी आया जैसा क्रदु संकल्प वाला इस लोग में होता है वही यहां से आगे जाकर के भी होता है यह है गारंटी मतलब बेपक्का है कर्म बदलेगा नहीं इसीलिए प्रायण काले भी प्रत्यनृत्ति दर्शे थे ये जो है प्रायण काल तक यावत क्रदु का अर्थ यह है तब तक जो क्रदु संकल्प से बैठा उसी का वो फल मिलेगा स्मृति स्मृतिरपी आ स्मृति यही स्मृति दे रहे यम यम वा विस्म भाव त्यज तंदे तम तमे वेदिक उंदेया सदा इति, प्रयाण काले मनसा जले न ये सब स्मृति है भगवान ने भी कहा जो जो भाव को स्मरण करता हुआ अंदे कलवरम त्यजन जती कलेवरमन शरीर अंधकाल में जिस भाव को स्मरण करता हुआ स्मरण शस्त्र स्मरण करता हुआ त्यागता स्मरण करके त्यागता नहीं स्मर... करता हुआ त्यागता तम तमेव ए प्राप्त करेगा ए कौनदे क्यों सदा तद्भाव भाविता वो निरंतर उसी की भावना करते रहे इसीलिए होगा जड़ भरत की भी कथा ऐसे ना वो हिरण की भावना करते रहे हिरण बन गया अब बाकी तो अच्छा कर्म था उसका बाकी सब लेकिन वो अंतिम भावना बहुत मजबूत हो गई उसी में जन्म ले लेना पूरा और प्रयाण काले मनसा चलेना इसी प्रकार प्रयाण काल में मनसा अचले न मनसा जो निश्चित मन से जो भी निश्चय करेगा और उसी को वो प्राप्त होता है वो विद्य का अक्षरम ब्रह्मा व्याघरण माम मनुस्मरण वहां भी कहा अष्टमाध्याय वो भी उसी को ही ओंकार के उच्चारण करते हुए यदि शरीर त्यागता है तो उसी को प्राप्त करता है सो अंधवेलायाद प्रतिपद्येता प्रतिपदी च मरण वेलायाम अभी कर्तव्य शेषम दर्शन अब ये, ये तो बहुत हो गया अब वो मरण समय में भी कर्तव्य है ऐसा बता मतलब वो करना पड़ेगा वो विचार छोड़ नहीं सकते अंतिम तक करना पड़ेगा सो अंधवेलायाम हाँ भाष्यर ठीक जो है ढूंढ करके लाते हैं स्मृति अंत समय में अंध समय मतलब 10 मिनट पहले आपको बतना ऐसा नहीं अंतिम प्रत्यय जो अंत्य प्रत्यय जैसा कह रहे ना जो ठीक उसी के पूर्व में वो प्रत्यय होना चाहिए उसके बाद दूसरा नहीं तो जो अंतिम प्रत्यय बने या अंधवेलायाम जो अंतिम प्रत्यय की स्थिति में भी एक दया प्रतिपत्ति ये तीन मंत्र तीन भावना आपकी करनी चाहिए ऐसा उपासना वा, वा, के प्रसंग में अक्षिधमसी अचुतमसी प्राण शमसी दमसी इन मंत्र स्मरे ऐसा कहा यह तीन मंत्र का स्मरण वहां करना चाहिएगा वहां उपासक के विषय में तो अच्छुदमसी और अक्षिदमसी प्राण शमसी ऐसे तीन मंत्रों का उच्चारण वो भावना वहां को करना पड़ेगा ऐसा भी कहता है मतलब आप ये नहीं कहे नहीं अंधवेला में तो बड़ा असंभव है ये तो कैसे होगा हम नहीं कर पाएंगे ऐसा आप कह सकते हैं इसीलिए भाष्यकार ने उसका उदाहरण दे हम थोड़ी कह रहे कि ऐसे करना चाहिए तो वो तो जो छात्र कह रहा है कि अंधवेला में भी इस प्रकार की भावना आपको करनी पड़ेगी तब जाकर के मरण भी कर्म कर्तव्य शेष हम श्राव कर्तव्य शेष को बचा के रखा कब करने का अंत वेला में ये जैसे दिशा सुपनिषद में आया हिणम पात्रेण सत्यपहित मुहम तत्व बोषन्न भावृणो सत्य धर्माय दृष्टे ये प्रार्थना करना और उसके बाद पूषन्ने कर्षे यव सूर्य प्राजापत्य व्यूहदश्मीन समूह ये, ये कल्याणतम रूपम तत्ते पशा यो वसावसो पुरुषा सोहमस्मी ऐसे वो प्रार्थना करता है यह सब अंतिम वेला में करता है अमृतमथम भस्मा शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतकुम स्मर क्रतो स्मर कृतकुमर स्मर ऐसा करता है तो ये जो भावना करके वो बोल रहा है ओम क्रतो स्मर मैंने जो जो किया जो जो मेरा संकल्प है जो दृढ़ है वो बाहर आ जाए और कृतग्ण स्मरा जो जो मैंने किया हे भगवान आप सबका स्मरण करो आप याद करके हमें सही रास्ते को क्योंकि अभी याद करना मेरा मुश्किल नहीं बहुत स्थिति खराब है इसलिए उक्तिम विधे मां अंध में कहता कि मैं अब और कुछ आपका उपचार नहीं कर सकता हूं और छोड़ो से उपचार पूजा और कुछ नहीं हो सकती है केवल नमस्कार कर सकता हूं नमस्कार भी एक उपचार है तो नमस्कार समर्पण करता हूं ऐसा करके प्रार्थना करता तो वहां भी अंधवेला में ये सब करता तो ये सब स्मरण रखना पड़ेगा स्मरण डक बिना तो अंधवेला में कैसे आए और वो भी प्रतिदिन स्मरण करना पड़ेगा कभी कभी स्मरण किया तो नहीं होगा प्रतिदिन ये जितना हो सके प्रतीक्षण करना पड़ेगा और जैसे जैसे वृद्धावस्था होते जाएंगे वैसे वैसे ये जोर से करना पड़ेगा तेजी से करना पड़ेगा क्यों जितने आप जोर लगाएंगे उतना वो आगे बढ़ेगा पहले अभ्यास करके रखना पड़ेगा तो ऐसे यहां निश्चय किया कि प्रतिवक्तव्य विषय को प्राप्त करने के लिए आप प्रयाण उसकी आवृत्ति करनी पड़ेगी ये कहा ठीक है मैं इन मंत्रों का अर्थ दिया है जो जो मंत्र दिए हैं सविज्ञान इत्यादि मंत्रों का अर्थ दिया है विज्ञान भोक्तव्यम फलम विषय भावनाया विषय भावनाया भावनामयन सहित मियमाणो भोक्ता सविज्ञान क्योंकि सविज्ञानोती एक विज्ञान मैंने जो भी भोक्तव्य फल है विषय भावना है उसके संबंध में निश्चय करते हुए उसकी भावना करते हुए वो शरीर छोड़ता है सविज्ञान विज्ञान सहीदम फलम विज्ञान के सही फल को प्राप्त करता है चित्तमता जयचित मंत्र का अर्थ है विषय अभिव्यक्त सहा अब क्या है वो विषय हृदय में अभिव्यक्त तो हो जाता हृदय में वो विषय प्रकट हो जाता प्रकट होने पर ह तेज उदान हा। वो तेज शब्द से हम उदान वायु को लेंगे क्योंकि उदान जो है उदान का एक ही काम है उदान वायु का वो क्या है यहां से बाहर निकालने का वो उदान वायु करता है उसके पहले ही उदान वायु का सामान्य कोई काम नहीं है हमारे शरीर में चार से ही काम चलता है शरीर की धारणा आदि जो ऊर्ध्दी करते हैं तब इधर से ऊपर से खिंजना होगा यदि पहले ही खिंज दिया तो प्रॉब्लम हो जाता पहले नहीं खिंजेगा वो जब मृत्यु के समय आएगा तब खींचेगा योगी लोग थोड़ा अभ्यास करते हैं पहले उदान वायु से ऊपर खींचने का अभ्यास करते हैं अभ्यास करके आप शरीर को ऊपर उठा सकते हैं सिद्धि प्राप्त हो जाएगी फिर जो है आप पानी को ऊपर चल सकते हैं कीचड़ के ऊपर सर सकते हैं वायु में उड़ सकते हैं आकाश गमन कर सकते हैं ऐसी सब सिद्धि आजादी सब उपर, उदान की ही है जो ऊपर की ओर छलांग मारने में मदद करता है तो ऊपर की ओर आप प्राण खींच करके ऐसे कर सकते हैं वो उतना तो होता है लेकिन पूरा खींच दिया तो फिर नीचे नहीं आएगा तो नीचे नहीं आएगा तो फिर आग ऊपर हो जाएगी बस ऐसा हो जाता है तो इसीलिए उदाहरण से ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए उदाहरण से प्रयोग करने से फिर गड़बड़ है आ, क्योंकि से होता है। आ, एक दो प्राणायाम गाणायाम गति में इधर से ऊपर खींचते हैं तो ऊपर खींचेंगे तो थोड़ा सा होता है कभी कभी वहां से समाधि भी लगती है मतलब अच्छे फल भी होते हैं लेकिन यदि ठीक से नहीं किया तो फिर बेहोश होकर घिर सकता है कुछ भी हो सकता है और फिर फट करके इधर से खून आए ऐसा होता है हमने देखा है ऐसा जब से खून आते एक योगी है उन्होंने बहुत कोशिश किया वो शरीर छोड़ने के लिए और जब तो जब तक होगा तब तक करता। कोशिश किया सब भक्तों को बुलाया भक्तों को बुलाया और हमारे भी परिचित है वो बहुत अच्छे साधन हम बहुत आदर देते उनको तो एक कुछ साल पहले मतलब कोरोना आने के पहले उन्होंने कहा कि ये कोरोना वरुना आ गया अब जो है लोग क्या सोचेंगे मैं अभी ऐसे कुछ मर गया ऐसे भी मैं शरीर छोड़ूंगा तो लोग सोचेंगे कोरोना आकर के हमारा योगी मर गया फिर ऐसे करके वो बहुत बोलते थे ये सवर में इसलिए मैं अभी नहीं छोड़ रहा हूं आप भी छोड़ूंगा क्यों अब अब मरेगा तो वही सोचेंगे ना लोग कोरोना से मर गया तो इसलिए वो करके बोला उसके पहले उन्होंने प्रयत्न किया था शरीर छोड़ने का वो पूरा प्रयत्न किया और जो भी उनका प्राणायाम विधि सब जानता है वो बहुत खूब किया करने के बाद में ऐसे बेहोश हो गया गिर गया बेहोश के गिरने के बाद फिर ये फट गया खून आ गया हो गया सब होने के बाद में सब लोग सोचा गया फिर उनके भक्त लोग आए और उठा करके हॉस्पिटल ले जाना और उन्होंने पक्का बोल के रखा था कुछ भी हो जाए मेरा शरीर को छूना नहीं जब तक प्राण है वहां पड़े रहना हॉस्पिटल नहीं ले जाना ये ट्रिप नहीं देना सब बोला था अब ये कहा सुनते हैं वो सोचते है अब नहीं लेके गया तो दूसरे लोग क्या समझेंगे अरे गुरु को बेहोश हो गया और हॉस्पिटल तक भी नहीं लेके गया ऐसे करके वो लो लोग लेके जरा रहे हो गए फिर लेके गया पता नहीं क्या क्या किया और वो हॉस्पिटल में ले गया तो उन्होंने भी सब देकर के बोला कि इसका बीपी नॉर्मल है सब कुछ ठीक है ये अभी मरेगा नहीं आप वापस ले जाओ फिर वापस ला <laughs> जब वापस लाया और ठंडा हो रखा था थोड़ा वापस आया फिर उसके बाद उठ गए अच्छा उसके बाद जब ये सब घटना हो रहे थे हमको फोन आया कि ऐसे ऐसे हो रहे हैं ये सब मैंने पूछा कैसे लक्षण क्या है तो फिर हम लोगों को भी कुछ लगा तो कुछ हो रहा है फिर मुझे लगा कि अभी उनका तो नहीं हुआ समय अभी तो रहेगा नहीं नहीं नहीं वो पक्का बोल दिया वो जा रहे हैं अब दो चार दिन की बात है ज्यादा से तो ज्यादा दो चार दिन रहेंगे तो आप आना है मिलने के लिए आना है आना है आइए ऐसा करके मुझे फोन आया तो मैंने फिर सोचा कि क्या करना है जाना है नहीं जाना फिर मैंने कहा एक कोई बात नहीं आप बारह घंटे के बाद चौबीस घंटे के बाद फिर मुझे एक बार और फोन करिए मैं उनसे बात करने कोशिश करता हूँ फिर चौबीस घंटे थोड़ी देर बाद उसका होश आ गया वापस आ गया तो ठीक हो गया और होने के बाद में फिर बोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था बोल नहीं पा रहे तो बाद में फोन किया फोन किया तो बताने लग गए नहीं नहीं मैं जा रहा हूं ऐसे ऐसे हो गया अभी मैंने प्रयत्न किया अरे वो हुआ नहीं वो सारे हमने शरीर छोड़ने का प्रयत्न किया हुआ नहीं गड्ढा भी बना के सब तैयार रखा था सामान सामान ला सब अब ये सब वेस्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा अभी मेरा क्या होगा मैंने बोला अब अभी अब वापस आ गया ना वापस आ गया तो प्राण के और शक्ति हो जाती है आपको वो अमृत धारा भी मिल जाएगा आपको भोजन करने की आवश्यकता नहीं अब साधन के अनुसार जो है छात्र के अनुसार अभी आप तो लंबा दीजिए मतलब अभी आपके हाथ में नहीं है मरना क्यों ऐसा हो जाता बिल्कुल ऐसे ही हुआ अब वो भोजन अगति नहीं करते कभी कभी दो तीन दिन में कुछ खाते हैं बस वो ही कर रहे अभी वो होने के बाद अभी चार साल हो गया तीन साल हो गया चार साल हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी सब ठीक है चल रहा है वैसे की वजह अभी जल्दी जाएगा नहीं क्योंकि इधर गड्ढा हो गया पूरा अब देख सकते हैं, पूरा यहां मूर्धाम में गड्ढा हो गया तो उतना वो खींचा ऊपर कोशिश किया लेकिन हुआ नहीं। वो भी कर्म का होता है कर्म जब वो होता है तो फिर आपने समझाया देखो अब कर्म पूरा होने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा फिर सबको बाहर कर दिया बोला कि मैंने अभी कोई नहीं है क्योंकि आजकल थोड़ा उनको याददाश्त भी नहीं है सब भूल गया इसके बाद और बोलना भी मुश्किल होता है बोल भी नहीं पाते लेकिन बाकी सब ठीक है कुछ तो फल फूल खा करके अब चला रहा। ऐसा समय का कुछ विशेष होता है उस समय में आप गेदी को पकड़ना चाहे तो भी नहीं पकड़ सकता तो समय आ गया तो पकड़ पाएंगे नहीं तो नहीं होगा तो उस समय विज्ञान जो हम कहते हैं हृदय में अभिव्यक्त होता है वो विषय रूप से जो कुछ भी है हृदय में अभिव्यक्त होगा और अभिव्यक्त होने के बाद में उदान प्राण उसको उसी के सहित ऊपर खींचेगा और उदान प्राण कि गति केवल इसी काम के लिए है वो अंध में ऊर्ध्व गति कर देता है और शरीर से भोक्ता को बाहर निकालता है और यथा संकल्पित लोक के ले जाता है मियमाण भोक्तृन वत्व दृष्टान श्रुति इत्यादि कहा ये मंत्रों का अर्थ किया क्योंकि भाष्य इसमें सरल है कि विशेष उसमें नहीं और जो तीन बार स्मरण करने का मंत्र भी नीचे दिया है अक्षित मसी अच्छुमसी प्राण मंत्र त्रय है ये वो विशेष उपासक के लिए वहां कहा गया मरण काल में वो मंत्रों को स्मरण करते हुए छोड़ने के लिए शास्त्र कहता है तो ये एक हो गया अभी यहां से लेकर के सब इसी के बारे में मृत्यु के समय में क्या होगा अभी अभी आगे और विशेष बात बहुत इंपॉर्टेंट बात आएंगी ये कर्म फल जो पाप पुण्य का क्या होगा अब नानी का पाप पुण्य न्यास होता है बोलते है वो नाश कैसे होता है और उसके बाद में फिर प्रारब्ध कर्म के विषय में आएगा और उसके बाद पुनः ये शरीर से निकलने के बाद वाम मैंने संबंधित है अभी जो मंत्र मैंने बोला उस मंत्र के बारे में और मतलब अभी फल है ना तो फल के संबंध में अभी पूरे मृत्यु के विषय में मृत्यु के कैसे कैसे होंगे इसके विषय में भी चर्चा करें ओम पूर्णमतः पूर्णमिदम पूर्णा पूर्ण मुदस्व पूर्णस्दाय वशिष्य वा ओ ओम शांति शांति सुब्रमराज की